देव युद्ध में तुषित नाम के तीन देवता बच गए वे प्रजापति ब्रह्मा जी की शरण में आए पिता मह ब्रह्मा जी ने शुक्त तथा भगवान शंकर को युद्ध में से हटा दिया और तारा ब्रहस्पति जी को दे दी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली तारा को गर्भवती देखकर ब्रहस्पति जी उससे गर्भ त्याग करने के लिए कहा और बोले कि मेरी भूमि किस प्रकार धारण कर सकती हो इस प्रकार कहने पर भी तारा ने उस दशयु इंतम कुमार को नहीं छोड़ा और फिर शीघ्र ही वह कुमार त्रण राशि में जलते हुए अग्नि की तरह पैदा हो गया और उत्पन्न होते समय ही उस परम ऐश्वर्य साली ने सभी देवताओं को हतिश्री कर दिया सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए और तारा से कहने कि यह पुत्र किसका है चंद्रमा का है या बृहस्पति का है देवों के इस प्रकार बार-बार कहने पर भी तारा ने लज्जावश कुछ ना कहा तब दस्यु हनुमंत कुमार उसको शाप देने लगा तब प्रजापति ब्रह्मा फिर के लगे कि हे तारे तुम सत्य बतलाव की यह किसका पुत्र है तब तारा ने प्रभु ब्रह्मा से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज यह चंद्रमा का पुत्र है तो प्रजापति ब्रह्म जी ने उसका सर सूंघकर परम बुद्धिमान नाम बुध रख दिया उस समय बुध पूर्व दिशा में घूमने के लिए चल पड़े राजा की कन्या ईला के संयोग से बुध ने एक पुत्र पैदा किया पुत्र बुद्ध ने उर्वशी के संयोग से छह पुत्रों को पैदा किया चंद्रमा को तपेदिक रोग हो गया यक्षमासी पीड़ित होकर चंद्रमा का मुखमंडल मंडल शीन हो गया उनकी कांति नष्ट हो गई तो वे परजापति ब्रह्मजीत तथा अत्री के पास आए तो अत्री ऋषि ने अपने पुत्र के पाप को दूर किया राज्ययक्षमा ने ठीक होकर चंद्रमा का तेज और क प्रकाशित हो गई हे विप्रुवर्ण्ध मैंने आपसे चंद्रमा के जन्म का वर्णन किया है अब मैं उनके वंश का वर्णन करूँगा जो मनुष्य चंद्रमा के जन्म का वर्णन ध्यानपूर्वक सुनता है उसे धन आरुग्य आयु और पुण्य प्राप्त होता है कथा उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं वायुपुराण का नव्यवा अध्याय संपूर्ण इक्यानव़ा अध्याय प्रारंभ चंद्र वंश का वर्णन सूतीजी बोले हे ऋषि घनों अब मैं आप से चंद्रमा के वंश का वर्णन कर रहा हूं चंद्रमा के पुत्र बुद्ध पैदा हुए बुद्ध के पुरुरवा के नाम के पुत्र पैदा हुए वे पुरुरवा बहुत धार्मिक तथा यज्ञ करता थे वह वे ब्रह्मवेत्ता थे युद्ध में किसी भी प्रकार श वह अग्निहोत्र का उपासक था। उसने यज्ञ करने वालों को सारी पृथ्वी को दान में दे दी। वह सदा सत्य बोलता था, कर्मशील, बुद्धिमान राजा था। वह एक कांत में मेथुन करता था। वह बहुत सुंदर था। उर्वशी अप्सरा ने पुरुरवा को बहुत सुंदर देखकर अपना मां छोड़कर उसको पति बना लिया। उस पूर्वसी के साथ मुख पूर्वक निवास किया, कभी सुंदर चेत्ररथ नाम के वन में तथा कभी मंदाकिनी के सुंदर तटवर्ती प्रांत में, कभी अलकापुरी में, कभी विशालापुरी में, कभी गंधमादन पर्वत के शिखरों पर, कभी पर्वतराज समीरु की चोटियों पर, कभी उत्तरकुरु प्रदेश में, कभी कलाप ग्राम में, कभी सर्वश्रेष्ठ वन में, कभी देवताऊं क्रीडाभ उर्वशी के साथ पुरुरवा आनंद पूर्वक विहार करता रहा ऋषियों ने कहा हे श्रेष्ठ सूत जी राजा पुरुरवा को गंधर्व की सुंदर कन्या उर्वशी ने किस प्रकार सभी देवताओं को छोड़कर उसको पति बनाया आप हमको इसके विषय में बतलाईए उर्वशी बहुत सुंदर दिव्य संपन्न कन्या थी सूत बोले हे ऋषि गण गंधर्व की कन्या उर्वशी ने मनुष्य पुत्र राजा पुरुरवा को पति बनाया था। उसने प्रतिज्ञा करके ईला के पुत्र पुरुरवा के साथ रहने की व्यवस्था की थी। यह व्यवस्था उसने शाप से छुटकारा पाने के लिए की थी। उसने कहा था कि हे hey राजन, मैं आपको काम के बिना कभी नंगा नहीं देखूंगी। केवल मैथुन के समय � दो मिल सदा बंधी रहने चाहिए, और मैं एक समय के आहार में केवल घी ही खाऊंगी। जब तक आप इन नियमों का अच्छी तरह से पालन करते रहोगे, तब तक मैं आपके पास रहूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। जब तक राजा ने इनका से पालन किया, तब तक सुंदर उर्वशी उसके साथ रही। इस तरह धर्मशाप क 64 वर्षो तक राजा राजपुरुवा के साथ रही उधर गंधर्व लोग उसके वियोग में दुखी रहने लगे गंधर्व लोग बोले हे महाभागे परम सुंदरी उर्वशी जिस प्रकार पुन है देवताओं को प्राप्त हो वह उपाय सोचना चाहिए बातों में प्रवीण विश्ववसु नामक गंधर्व ने कहा कि हे गंधर्वो मेरा तो यह विचार है कि पूर्वसी ने उस राजा के साथ कोई प्रतिज्ञा रखी है, जिसके साथ वह रह रही है, उस प्रतिज्ञा के टूट जाने पर वह उसे अवश्य छोड़ देगी। आप लोगों के कार्य को करने के लिए मैं उसके पास जा रहा हूं ऐसा कहकर विश्वावसु ने प्रतिष्ठान के लिए कूच कर दिया। रात में चोरी करके उसने श्यानागा� उसने मुखु वाली उर्वशी का माता-पिता के समान प्रेम था उसे गंधर्वों के आन्य का आभास हो गया और जिस समय उसका एक मेढ़ा चुराया जा रहा था उस समय ही उसने राजा से कहा कि मेरा एक पुत्र मेढ़ा चुरा लिया जा चुका है उस समय राजा नग्न था उसने सोचा कि यदि मैं इसी तरह नग्न उठकर जाता हूं तो यह मुझे नंग देख लेगी इस तरह यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसी बीच गंधर्वों ने उसके दूसरे मेढ़ को भी चुरा लिया। इस पर वह राजा से बोली, हे राजन, मेरे पुत्र दोनों ही अनाथ के समान चुरा लिए जा चुके हैं। ऐसा सुनकर राजा नग्न ही उठकर सैया से भागा। गंधर्वों ने एक चाला की कि उसी समय पूरे राज महल को इच्छा से रूप बदलने वाली उर्वशी ने राजा को नंगा देख लिया, तो वह उसी श्रण अंतरध्यान हो गई। उर्वशी को अंतरध्यान जानकर गंधर्वों ने उन दोनों मेड़ों को छोड़ दिया, और स्वयं भी अंतरध्यान हो गए उन दोनों मेड़ों को लेकर राजा शैर नागर में आए, वहां उर्वशी को ना देखकर वह विल जगत का स्वामी होने पर भी राजा पूरे जगत का चक्कर लगाने लगे परंतु उर्वशी को ना पा सका वन पर्वत भवन झरनों बाग बगीचों गांव नगर आदि सभी जगह दुखित होकर राजा सभी देधारियों से पूछता पूछता घूमने लगा रो रो कर, राजा कहता था कि मुझे तो क्यों नहीं दिखती है हे सुंदरी, तू मुझे देखकर मेरे साथ विरोध ठानकर तू कहाँ चली गई? मेरे ऐसे जीवन को दिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते हुए उस राजा ने उसे कुरुक्षेत्र में देखा। उस समय है सुंदरी अन्य पांच अफसराओं के साथ पुष्करनी के गंभीर जल में जो क्रीड़ा कर रही थी, राजा को आता देखकर उसने सखियों से कहा क जिसके पास में रहती थी, ऐसा कहने पर वे पांचो अपसराएं जल से बाहर आई। राजा ने उर्वशी को देखकर खूब लाभ किया और प्रसन्न होकर पुनः उससे कहने लगा, हे hey सुंदरी आओ, इस मन में निवास करो, अपनी पूर्व की बातों पर स्थित रहो। इस प्रकार उन्होंने सुख मवाते की अंत में उर्वशी ने पुरुरवासी कहा, हे hey प्रभो, मैं आपके एक वर्ष में तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। राजा ने एक रात वह उर्वशी के साथ निवास किया। प्रातः वह राजा अपने पुर को प्रसन्न होकर लौट आया। एक वर्ष बाद वह उर्वशी के पास आया। राजा ने पुनः एक रात उर्वशी के पास वितरित की। उस समय कामार्थ होकर दीन भाव से बोला, तुम मेरे साथ सदा निवास करो। � हे hey महाराज गंधर्वराज आपको ऐसा वरदान देंगे उन्हीं से आप ऐसी याचना कीजिए कि मैं सदा गंधर्वों के लोक में निवास करना चाहती हूं राजा ने उर्वशी की यह बात मान ली और राजा ने गंधर्वों से याचना की गंधर्वों के लोक में सदा निवास चाहता हूं